ज्ञान से विश्व भाषित होता है उसी को ज्ञान लोग ब्रह्म कहते हैं जिसके ज्ञान जिसके अज्ञान से ये विश्व भासता है जिसके अज्ञान से विश्व भासता है और जिसकी सत्ता से विश्व भासता है ए? जिसके अज्ञान से विश्व भासता है और जिसके सत्ता से विश्व भासता है उसी को ब्रह्म बोलते हैं पढ़ो फिर से जिसके अज्ञान से विश्व भासित होता है उसी को ज्ञानवान लोग ब्रह्म कहते हैं जिसका पता नहीं है तो जगत भासता है और जिसकी सत्ता से जगत भासता है पता नहीं है इसीलिए जगत भासता है लेकिन सत्ता उसी की है फिर अपने अंतरात्मा का पता नहीं इसलिए स्वपने की दुनिया भाजती है लेकिन उसी की सत्ता से स्वप्ने की दुनिया बनती है है ना तो मजा आ गया ऐ है इतना समाधि से इतना फायदा नहीं होता जितना सत्संग से होता है माला घुमाने से इतना फायदा नहीं होता जितना सत्संग से होता है तो माला नहीं घुमाए अरे माला नहीं घुमाएगा तो ये समझेगा भी नहीं माला तो घुमाएगा तभी समझ में भी आएगा नारायण हरी हरि ओम हरि ओम ओम ओम परमात्म ने नम ओम ओम प्रभुजी ओम उस ब्रह्म में अहंकार ही व्यवधान है वह पर्दा ज्ञानवान को नष्ट हो जाता है इससे वह सबके अधिष्ठान एक परमार्थ स्वरूप को देखता है उसी में तू भी रह जैसे आकाश अनेक घटों के संयोग से भिन्न भिन्न भासित होता है और घटों को फोड़ डालिए तो सब एक ही हो जाता है ऐसे ही अहंकार रूपी घट फोड़िए तो सब पदार्थ एक हो जाते हैं हे अंग सबकी परमार्थ सत्ता एक ब्रह्म पद है वह अजन्मा अच्युत आनंद शांतरूप निर्विकल्प अद्वैत सबका अधिष्ठान है उस शीला सदृश आत्मसत्ता से भिन्न कुछ न हो इसलिए निर्बोध बोध हो जाओ हे ऋषि ये दुख के देने वाले पदार्थ और ऐसे शब्द अर्थ आकाश के फूल हैं, इससे शोक मत कर कारण सब परमार्थ सत्ता ही है जैसे पुरुष निराकार है पर उसकी अभावना से अंगों का संयोग होता है वैसे ही विश्व भी इसकी भावना से होता है जैसे संसार की भावना दृढ़ होती है वैसा ही रूप आगे देख पड़ता है जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का विश्व आधार बिना भासित होता है वैसे ही यह विश्व भी आकाश में चित्र जैसा है इसी से आत्मा आकरता है तब इसका शोक और हर्ष क्यों करें? दृष्टा दर्शन दृश्य सब उसी चेतन का जैसे स्वप्न में ये दृष्टा है ये दृश्य है ये दर्शन है लेकिन है तो स्वप्न दृष्टा का ऐसे ही सारा जगत उस परमात्मा लीला है वो परमात्मा अपना आत्मा है दूर नहीं है गहरी नींद में क्या दिखता है जगत छठ अच्छा जी राम राम हरिओम नौ बज के नौ ही बजे पूरे बज के ऊपर नहीं हो मेरी घड़ी में नौ ही बजे हरि ओम, हरी ओम।